मतलब ने को जान कर। जान कर। को भय भय है का उपसंहित विश्व रूप का उपसंधार करते कर कर वचनों के द्वारा आश्वासन वचनों के द्वारा आश्वासन देते हुए कि भगवान बोले से थे। थे। नहीं हुए। हुए। तो दे दे से नहीं नहीं नहीं तो जो ये ये करते से से लगभग अर्जुन जीता उपलब्ध अर्जुन को भयभी जानता अर्जुन को लेते, अपने समाप्त करके विश्व रूप को समाप्त करके रचनों के द्वारा आश्वासन देते हुए या इन रचनों के द्वारा नहीं बन जाते हुए भगवान बोले प्यार करते करके दोस्तों हम अपने समाधि दो दो दाम दाम दाम ना मया मैन्न दर्शित मैं प्रसन्न तव अर्जुन इदमेंव अर्जुन इदर्शित आत्मयोगा अनंतं आदमन तेजोमय विश्व आदि नूर्वे अर्जुन प्रसन्न मजुन प्रसन्न मजुन प्रसन्न मैं आत्मगा तेजो मैं आद्य परम तेजोमय परम विश्व तव दर्शि तव दर्शितम ठीक है आगे अग्रहण मे यद न दृष्टिपूर्व इसका ही अन्वेषण लेकर लेना मैं यद मेरे जिस रूप का तो आपसे किसी ने धूल नहीं देखा मैं मेरे जिस रूप का आपसे भिन्न किसी ने फूल में नहीं देखा मेरे जिस रूप को आपसे भिन्न किसी ने धूल में नहीं देखा मैं यदि रूपम यहाँ ला सकते मैं यद रूपम मेरे जिस रूप को रू� आप अतिरिक्त अन्य किसी में नहीं देखा ठीक है अब फिर खोजिए अर्जुन तो सबसे पहले लगा सकते हैं मैं अर्जुन मेरे जिस रूप को सुनारे अतिरिक्त किसी में नहीं देखा अब लगाएंगे प्रसन्न मैया आत्मयोगा से जो मयम आद्य अन आद्य अन पर दर्शित अच्छा इद्र है दोबारा जन कोई सूत्र का नहीं प्रसन्न मैं आत्मयोगा प्रसन्न मैं आत्मयोगाजोमय आद्यम अन तव तो दर्शित भगवान देखना प्रसन्न हुए महीने प्रसन्न हुए मैंने प्रसन्न प्रसन्न हुए मैंने आप योगाद का अपने ऐश्वर्य के सामर्थ्य से प्रसन्न हुए मैंने आप योगाथ अपने ऐश्वर्य के सामर्थ्य से आगे जो पद आ रहे हैं ये सभी रूप के विशेषण है विष्णु है ना विष्णु पद है विष्णु रूप उसके सब विशेषण है आप योगात अपने ऐश्वर्य के सामर्थ्य से तेजो में अंक रूप कैसा है वो भगवान का विष्णु रूप तेजो में आद्य आद्य का टोटल आदो भगवान बगत ऐसी आदि में होने वाला अला है तेजो में आद्य और अनंत जिसका कोई अंत ना हो अनंत में दो वर्ष होते हैं जिसका नश जिसका नश नहीं होता है उसके अंत कहते हैं जिसकी सीमा नहीं होती उसको भी क्या कहते मानते सीमा है है है ना कि भी है ना सीमा तो पर ध्यान देना कि कि विराट में परिच्छेद अनंत और परम परम का क्या है श्रेष्ठ परम एकदम विश्वम कि श्रेष्ठ इस विश्व श्रेष्ठ यह विश्व सौ दर्शितम आपको दिखाया आपको दिखाया विश्व का आपको दर्शन मुझे आप सामने में कर इस विश्व का इस विश्व रूप का तो दर्शिका तो तुझे दर्शन कराया तो साक्षात्कार कराया है नेजों में है आद्य है अनंत है और विष्णु विष्णु कर विश्वरूप है अभी भक्ति में देखेंगे आएगा प्रसाद लगा लीजिए प्रसन्न किया है यहाँ पर अनुग्रह बुद्धि वाला अनुग्रह करने वाला अनुग्रह करने वाला अनुग्रह बुद्धि वाला ऐसा भाष्य में आता है नया प्रसन्न यहाँ प्रसन्न ध्यान देंगे प्रसन्नता जिसमें होगी उसे क्या कहेंगे प्रसन्न या व्यक्ति प्रसन्न है तो उसमें क्या रहती है प्रसन्नता अब अच्छा और ध्यान देना तो यहाँ कहते हैं कि प्रसन्नता यहाँ प्रसाद लिखा है ना सद्दा कह प्रसन्नता में है मया प्रसन्न प्रसाद का क्या है प्रसन्नता प्रसन्नता क्या है वही अनुग्रह बुद्धि तुझमें जो मेरी अनुग्रह बुद्धि हो रही है उसका नाम है प्रसन्नता अनुग्रह बुद्धि में कृपा बुद्धि या कृपा दृष्टि उस पर जो मेरी कृपा दृष्टि हो रही है कृपा बुद्धि हो रही है उसे क्या कहते हैं प्रसन्नता या प्रसाद प्रसन्नता प्रसन्नता वाले जो प्रसन्न कहते हैं ना सर्वटा कर प्रसाद वाता प्रसाद वाला तो वाले, वाले या प्रसन्नता अनुग्रह बुद्धि वाले तो अनुग्रह बुद्धि वाले किसके प्रति है भगवान की अर्जुन के प्रति या अनुग्रह दृष्टि वाले मैंने तो तुम्हारे लिए हे अर्जुन इधम परम रूपम परम बंद परम परम परम परम परम रूपम विशुष्ट श्रेष्ठ या पर विश्व रूप विश्व रूप का दृश्य कराया आत्मयोग आत्मयोगात अर्थ है आत्मा योगा योगा क्या सामर्थ्या किसका सामर्थ्य तो आप योग हो गया आप अपने ऐश्वर्य योगार, के सामर्थ है अपना योग योगा कर्पुर है योगाकर् ऐश्वर्य से सामर्थ्य अपने ऐश्वर्य के सामर्थ्य हैं अपने ईश्वरत्व के सामर्थ्य से तेजो मयम करते तेजा प्लाय तेजा प्लायम करते है वाला पेट की कर्पूर्ण वाला विश्व है आप विश्व रूप का है ना समस्त रूप से उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है अनंतम कर अंत रहितम अंत से रहित परिच्छेद से रहित सीमा से रहित आदो भो माध्यम आदि में होने वाले वाद्य कहते हैं आदि जो रूप है हमें कर्म स्वग तुमसे अन्य किसी ने भी पूर्व में नहीं देखा है तुमसे भिन्न स्वग अन्य अन्य तेरे से भिन्न किसी ने भी पूर्व में नहीं देखा है इसका मतलब तुमने ही देखा है श्रीदरी ने दिया है कि तुम्हारे जैसे भक्त से अन्य किसी ने नहीं देखा है जैसे भक्त से भुन किसी में मतलब कि क्या तुम्हारे जैसा भक्त है उसमें देखा है तुम्हारे जैसे भक्त से, किसी, ने ने जैसे से, किसी, जैसे से किसी में नहीं ऐसी तुम्हारे जैसे भक्त से किसी में ऐसी भक्त है वो अच्छे घर में दिया और कुछ में है न इसीलिए इसीलिए ऐसा कहा है अब ये कुछ लोग ऐसा ठीक है आगे जान लेना आत्मो रूप दर्शन में मम आत्मा रूप दर्शन मुझ परमात्मा के रूप के दर्शन से तुम प्रताथा यो समी हो गए हो मम आत्मा रूप दर्शन मुख परमात्मा के रूप का साक्षात्कार करने थे मुझ परमात्मा के रूप का साक्षात्कार करने थे स्वम प्रता यो समी हो गए हो इससे हो गये हो गये। दर्षन, दर्षन, रूप के दर्शन की रूप दर्शन पर जो भगवान का श्री गुजरे है सुन प्रताप हो गए इसी तरफ है इसलिए तत्व रूप दर्शन इसलिए उस रूप दर्शन की रूप दर्शन तो आत्मा करता है कहा ध्यान देना वो आत्मा योगा ऊपर समाप्त करेंगे तो आत्मयोगा के करता है ईश्वर में सामर्थ अपने ईश्वरी के समझ सकते अपने ईश्वरी के दुण। दुण। ऐसा समझते अपने ईश्वरी के अपने इस के प्रभु ना उदेलिया न वेज्ञाजन नाई न न न एवं चाया नो उग्रैब सख्य अहम निर्लोक न वेद न न न वेल्य जन एवं निया नो्रैंप अहम् अहम निर्लोक न दृष्ट सत्या प्रवीर का तो होता है, है तो प्रकटी कवीर है नुश्रेष्ठ या हे पुरुगंशियों में वीर तो कृगंस में कुंडो और सरों दोनों हे कुरु प्रवीर हृलोक मनुष्य लोक में एवं रूपा अहम इस रूप वाला में मतलब विश रूपधारी में क्या द्वारा नज्ञाधी दर्शन सत्या अध्ययन कर वेद के, तुम तुम के, तुम तुम के का साथ के साथ दोनों के साथ है ना, नहीं देखा जा सकता है द्वारा है हे कुमीर मनुष्य लोक में इस रूप वाला में या मनुष्य लोक में विश्व रूप धारी में आपके अतिरिक्त किसी से आपके अतिरिक्त के द्वारा वेदाध्यन ऐसी और यज्ञात नहीं देखा जा सकता है किस साधन से नहीं देखा जा सकते वेदाधन ऐसी और यज्ञात न सकता मैं वेदाध्यन के द्वारा तो नहीं देखा जा सकता और ज्ञा जन के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ वेद का अध्ययन करे और फिर करेन हो गया यह किसी का वेद्ध्य द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ जन के द्वारा मेरा साक्षात्कार मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता यहाँ पर ना आनंद गिरी ने ऐसा बताया है भाष्कर के साथ जोड़ के मेरे अनुग्रह से रहित तुमसे भिन्न मेरे अनुग्रह से रहित व्यक्ति के द्वारा मेरे अनुग्रह से रहित व्यक्ति के द्वारा वेगा धन के द्वारा मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता है वेगा धन से भी भगवान नहीं मिलते और यज्ञाधन से भी उनका दर्शन नहीं होता है कैसे होता है तो भगवान खुद बताया हत्या आयेगा ना भी एवं मनुष्य रूप में जिस रूपधारी जन्म और जनता दिन के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ या तुमसे जिन में कोई मेरा के द्वारा मेरा दर्शन नहीं कर सकता है लेकिन दान दान में सकता के द्वारा मुझे नहीं देखा जा सकता या दान के द्वारा मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता है, है और क्या है ना क्रिया भी है क्रिया के लेना अग्नि औपराधिका क्रिया भी दृष्टि हो सत्या और अग्नि औ कर्मो के द्वारा भी मुझे नहीं देखा जा सकता है क्या उभरे क्या उभरे तको भी ना और उग्र तक और, और कठोर तख्त के द्वारा भी दृष्टि न सकता क्या उभरे दृष्टि न सक्या और कठोर तख्त द्वारा भी मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता ये सब उत्पादन रहेंगे भगवत दर्शन के ने या धने ही ना न तो वेदाध्यन को बताते हैं चतुर नाम वेदार नाम अध्ययन चतुरा नाम वेदान यथावत अध्यय है ना चतुर्नाम वेदानी चारों वेदों के यथावत अध्ययन करने से भी चारों वेदों के यथावत अध्ययन करने से भी मेरा दर्शन नहीं हो सकता है मुझे नहीं देखा जा सकता है नीति होनी चाहिए भगवान से चाहे वेदा अध्ययन किया हो अथवा न किया ठीक है प्रेम होना चाहिए यह है की वेदाध्यन भगवान को जानने के लिए ही किया जाएगा अपने शुद्ध होगा प्रेम हो जाएगा है ना ये बात है प्रेम होना चाहिए ये मतलब है है क्या यज्ञा अध्ययन और यज्ञ के अध्ययन के द्वारा यज्ञ के विधि विधान करते हैं और यज्ञ के अध्ययन के द्वारा भी मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता है अब यज्ञ का, है? के का? इसलिए कहते हैं की वेदाध्यन यज्ञ अध्ययन हो जाएगा इसे वेद के अंतर्गत यज्ञों का प्रतिपादन है तो वेगाध्यन से क्या होगा यज्ञ अध्ययन वही बताते है वेदाध्यनों से ही यज्ञ अध्ययन की सिद्धि होने के कारण सिद्धि है ना? के से ही यज्ञ के अध्ययन की सिद्धि होने, होने के कारण यज्ञ के अध्ययन की सिद्धि किस से वेदाध्यन वेद अध्ययन ऐसी यज्ञ के अध्ययन की सिद्धि होने के कारण यज्ञ अध्ययन पुत्ता पृथक ग्रहण करना पृथक से यज्ञ अध्ययन का ग्रहण करना या वेद और यज्ञ में ध्वन समाप्त करके फिर अध्ययन के साथ समाप्त होगा सृष्टि करते हैं है दोनों के तो द्वारा ही यज्ञ अध्ययन की वेदी होने ऐसी पृथक यज्ञ के अध्ययन का ग्रहण करना पृथक् अध्ययन ग्रहण किया है न पृथक्न का ग्रहण करना यज्ञ के विशेष ज्ञान के उपलक्षण के लिए यज्ञ के विशेष ज्ञान के तो विशेष को अलग से ही करना पड़ेगा मतलब वेद पढ़ने के बाद अलग अलग जो ये मुख्य कर्म है अंग है ये अंगी है तो ये जो है नाकूत्र होते है ना श्रोक सूत्र सूत्र को किया जाए मीमांता उस पर है ना श्रोक सूत्र धन सूत्र शिक्षा कल्प मुक्त जो कि शिक्षा कल्प है ना कल्प में भी मिल रहा उपलक्षण तो के, के लिए विशेष ज्ञान को लक्ष्य किया तथा का दानी और दानो दान नहीं किया जा सकता है दान का यहाँ पर तूलापुरुष तूला पुरुष आदि दानों से तूला पुरुष दान होता है न पुरुष के बराबर टोल करके सुवर्ण दान करना रजत दान करना ऐसा लोग करते हैं या भगवान खुद मना कर रहे हैं आपके पुति ने मैंने देखा है भगवान ऐसी भी लगा हुआ तो है सांटा वहाँ पर बैठ करके आप दान कर सकते हैं इतने बराबर सोना कोई मेला हैं? आ, तो तो में द्वारा भी मुझे मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता है ना है क्या किया आदि से से से ले लेगा कर्मों कर्मों भी मेरा दर्शन मेरा नहीं किया जा सकता चंदाअपि को आगे जोड़ेंगे याद ही ठीक है अग्नि अग्निहोत्राधवी क्या अग्निहोत्राधी क्या आगे जा रहा है उग्रही उग्रही कर घोरही घोर घोर तब घोर तब क्या है चंद्रायन आजी चंद्रायन राजी घोर तकों के द्वारा भी अभी है ना यहाँ पी लगाएंगे चंद्रायन राजी घोर तक के द्वारा भी मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता एवं रूपम एवं रूपा का यथा दर्शित विश्व रूपम विश्व था यथादर्शित नैसा दिखाया गया है है ना जैसा यथादर्शित विश्व रूप किसका है कौन हुआ एवं रूप न ऐसे विश्रूत्री ऐसे विश्व ऐसे विश्व रूप वाला सत्या न न सत्या न सत्या किसी के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ आनंद मद अनुग्रह रही जोड़ा है स्वतः तुमसे भिन्न मेरे अनुग्रह ऐसा लगाना मेरे अनुग्रह से रही तुम्हारे से भिन्न व्यक्ति के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता हूँ धन्यों का मेरे अनुग्रह से रही तेरे से भिन्न व्यक्ति के द्वारा मैं नहीं देखा जा सकता उसका मतलब जिस पर अनुग्रह उसके द्वारा देखा जा सकता कभी कृष्ण ने का अनुग्रह भगवान कृपया यहाँ पर कृपा साधाना अनुग्रह से माना अनुग्रह बुद्धि जिस पर भगवान कृपा करेंगे उसको मिलेंगे और इन से नहीं मिलेंगे कारण क्यों है व्यक्त नहीं है साधन साधन करने वाले का ही अनुग्रह करते हैं मतलब भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं उसका अनुग्रह करते हैं है ना और प्रसन्न होते हैं जो भगवान से प्रेम करता है जो प्रेम करता है उससे भगवान प्रेम करते हैं तो मतलब तो प्रीति पात्र बनने के लिए जो तो भगवान की पात्र है उस पर भगवान अनुग्रह करते हैं की पात्र बनने के लिए साधन किया है साधनों प्रसाद का पात्र का पात्र ऐसा करने के लिए आनंद मेरे रही फिर अनुग्रह मत अनुग्रह ऐसा नहीं जी में बताया मत अनुग्रह आगे देखना पुण्यतेय सखी निम निम गमन महापुनस्तम देव नेदु हरिण प्रपस्य मातेवहा माता विमोदकवहा विश्व रूपम भूरम इद्रि इद्रि मनः इदम मातेदेवतः माता विमोदधावा विश्व रूपम भूरम इद्रि मम मम मम मम मम के के रूपम रूपम रूपम हम लोग देखना, इदं दिश्वा। ते ते क्या भी मन, इदं दिश्वा। मेरे इस या मम इन इधम घोरम रूप मेरे इस प्रकार इधर है न मेरे इस प्रकार इस घोर रूप को देखकर मेरे इस प्रकार इस घोर रूप को देखकर कर रूप को देखकर अच्छा अभी विष्णु भी भीषण ला क्या उनका अभी विष्णु अर्जुन अर्जुन ने प्रार्थना जरूर किया है विष्णु भीषण ला है उनका कि मेरे इस प्रकार इस घोर रूप को देख कर माँ तुझे बैठा मत हो या तुझे भय मत हो क्या विमूद भावाना और मुदावस्था ना समझते है जिसमें व्यक्ति सुनकर तो विमोल हो जाता है कुछ सोच नहीं पाता है क्या विमोदा और मुझावस्था न हो विमोदाव न हो माँ से बैठा माँ से बैठा यहाँ माँ भूत है ना माँ तू तो आई इसी में श्रोत में भूत का भूतकार ने अध्यास किया कि तुझे बैठा मत हो बैठा कर क्या दिया यहाँ भय तुझे भय मत हो माँ क्या विमोद भागा विमोदा कर विमो चित्तर मतलब चित्त चित्त की की मृदावस्था ना हो जैसे देखकर रूपम गोमी जैसे मैंने दिखाया मम एगम व्यपेत भी कर्ज विगत भया भय हो अच्छा इसलोक व्यपेत भी कर्ज भय रहित हो जाओ है की प्रसन्न होने वाला हो जाओ इति वदेत वि इति कथयत भैरव न जायो त्रिकमरा प्रपन्न नने वाला हो जाओ आगे देखेंगे पुनः स्वम तद इह पुनः स्वम तद एव ने रुपमिदं प्रपश्य पुनः स्वम तद एव ने रुपमिदं प्रपश्य स्वम तद एव स्वम तद एव ने निगम रूपम तुम पुनः तुम तुम पुनः पुनः उसी उसी मेरे इस रूप को देखो तुम उसी मेरे इस रूप को पुनः देखो उसी जो तुम रूप सभी अर्जुन देखता जाए तथा है ना entonces, तुम उसी मेरे इस रूप को चुना देखो वही पहले वाले रूप को तुम चुना देखो भक्त में पीठ बना गया और प्रसन्न मन वाला होकर चुना करो वही रूप कौन संख चतुर्भुज और संत चकुर संघ चक्र गराधारी चतुर्भुज संघ चक्र गराधारी संघ चक्र गारे न की आपको इष्ट आपको इष्ट संघ चक्र गराधारी चतुर्भुज रूप को देखो आपको इससे रहा देखो संजय, संजय बोले अभूत है ना अभूत है ना नो मान नहीं होता अभूत है संजय उत्तर स्वया इति अर्जुन वासुदेव तथा उत्तर अर्जुन वसुदेव तथा उत्वा स्वर्शयास भूय आश्वासयामास भूत सं लगाएंगे अर्जुन वास्देवा तथा उत्तरा कथा कथा वासुदेव इति उत्तरा तथा अर्जुनं अर्जुन उसी तथा वास्तु तथा वचनम इस प्रकार वैसे वचन तथा इस प्रकार कथाकर्थ है तथा वैसे वचन इस प्रकार वैसे विष्णु को वासुदेव ने अर्जुन को कहकर वासुदेव अर्जुन इस प्रकार वैसे विष्णु को वासदेव ने अर्जुन को कहकर रूपम अपने रूप का दर्शन कराया फिर अपने रूप का दर्शन कराया वर्षन कैसे की मात माता भाव है नगम रूपम दर्शला मात्र फिर अपने रूप का दर्शन कराया वैसे अब फिर देखना क्या महात्मा क्या सुना क्या महात्मा क्या क्या सुना महात्मा सौ बहु भूतवा और फिर महात्मा श्री कृष्ण सौर वाली होकर और फिर श्री कृष्ण सौम शरीर वाले होकर के एनम भयम एनम विकम इस भयवी अर्जुन को आश्वासन दिया एनम विक्रम इस भयवी अर्जुन को आश्वासन दिया फिर महात्मा श्री कृष्णाले होकर इसे भयवी अर्जुन को आश्वासन दिया लगा दिया इसी एक प्रकार इसी कार एवं इस प्रकार अर्जुनम वासुदेवरासदेव ने अर्जुन को तथा से लिया है तथा भूतम से प्रति अपना वसुदेव के घर में उत्खंड हुआ रो के कृत्याव घर में में आरम्भर आये है ना तो वही आरम पहले लिखा मास के आश्वासित आश्वासन दिया प्रसन्न देव वाला देव वाला नहीं है सोम देव वाला प्रसन्न देवालय महात्मा तव तव जनाद्यम दृष्ट जना सौम्यनसूप दृष्टि इधर अति समृद्धता है ना इधानी समृद्ध इधानी सत्यता समृद्ध अरानीम सत्य समृद्ध असी हे जनार्दन आपके इस सौ में मानो स्वरूप का दर्शन करते लग जाएगा तो जनार्दना सौ विदम सौम्य मानुसम रूपम दृ जनार्दन आपके इस सौ में पहले उग्रमु था सोम हो गया हे जनार्दन आपसे इस सौ में मानो स्वरूप का दर्शन करते मनुष्य रूप मानुष्य रूप का दर्शन करके जो मनुष्य के मानव रूप है वह मानुष्य रूप है यह जनार्दन आपके सौम्य मानुष्य रूप का दर्शन करके इधानी अब सचेता सचेता यहाँ पर प्रसन्न वाला सचेता समृता प्रसन्न चित्त वाला हो गया हूँ समृता का अर्थ हो गया हूँ अमृत का क्या है हो गया हूँ सचेता का वाला भी प्रसन्न वाला हो गया हूँ अब प्रसन्नवाद प्रकृति में लगा और अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ जिससे अर्जुन का भी स्वभाव पहले उसी भी कर रहा था नये हो रहा था अब प्रसन्न चित्त वाला हो गया और प्रकृति अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ कौन प्राप्त हो गया अर्जुन का मानव स्वरूप कौन मत है मानव कौन है मेरे सखा मेरे मेरे सखा रूप का रचन प्रसंगम यहाँ सौम्यम का समझ लेना आपना साझा होता है की प्रसन्न सोम है इजाकर लेना है का का है की प्रसन्न मेरा सखाव मेरा सखाग कैसा रहता है सौम में में प्रसन्न को भाष्यकार प्रसन्न सौम्य मेरे कथा रूप का दर्थन कर दिया इधानी समृद्धता समृद्धता का समझ जाता है कि मतलब क्या तो यह है ना की होता हो गया हूँ की मतलब क्या हो गया हूँ तो सचेता तो तो ती तो हो गया हूँ वाला तो स्वभाव को प्राप्त हो गया हूँ स्वभाव में आ गया था श्री भगवान दुर्दर्शन मम मम इधम रूकम मेरा या रूप सुदूर्दर्शन देखने में अत्यंत दे कठिन है देखने में अत्यंत कठिन दूरदर्शन कर विश्व मेरा या रूप, रूप मेरा या रूप देखने में अत्यंत कठिन है या मेरे विश्व रूप का दर्शन अत्यंत कठिन है मेरे इस रूप को देखना अत्यंत कठिन है कौन सा रूप है कौन सा रूप है तो यहाँ पर आता है यज विष्टी जिसे तुमने ठीक है मेरे इस रूप अल्लाह अल्लाह इसका न पहले कर लेना यदि जिस रूप जिसे तुमने देखा है या जिस जिस रूप रूप को को तुमने तुमने देखा देखा है दे देखा देखा है यदि मैं निगम रूपा दुर्द मेरे इस रूप का दर्शन करना अत्यंत कठिन है देवा अपी अस्थ्य रूप है देवाम अस्त्र कांक्षणा है देवा अपनी निश्चय अस्त्र कांक्षणा देवता अभी सदा इस रूप से दर्शन की आकांक्षा करते हैं देवता अभी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं सुदूर्द काम दर्शन सुखु का अत्यंत अत्यंत दुख दर्शन होता है इसका इस रूप का इस रूप को क्या कहते हैं सुदूर्द जिस रूप को तुमने देखा था देवा अपनी मेरे रूप का नित्य के सर्वदा तो दर्शन की आकांक्षा करते हैं दर्शन कर देवता सदा दर्शन की इच्छा करने वाले होने पर देवता सदा दर्शन की इच्छा करने वाले होने पर भी तुम्हारे समान नहीं देख है तुम्हारे समान ग्रुप को नहीं देख रहा है तरह की देख नहीं सकेंगे तुम्हारे मान रूप को नहीं देखा है और नहीं देख सकेंगे जिस उन्हें कुटनी ने देखा है, ने देखा है, नहीं देखा है उसको देवताओं ने नहीं देखा है और आगे भी तो तो तो ये देवता नहीं देख सकेंगे कब यदि भक्ति नहीं है किस कारण ऐसी ये देवता सदा दर्शन की इच्छा करते हैं तो बताते हैं नया सर्के दिष्कुंद दिष्कुंद दिष्कुंद यथा यथा मां यथा न न न न इज्जया मां मां तुमने जिस प्रकार मुझे देखा है या तो, तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है तुमने तो जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है एवं विधा आम इस प्रकार मैं वेदयी दर्शन न सत्या इस प्रकार मुझे वेदों के द्वारा नहीं देखा जा सकता है वह वेदाध्यन के द्वारा मुझे नहीं देखा जा सकता या इस प्रकार वेदाध्यन के द्वारा मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता वेद ही न सत्या सबका दस तुम न सत्या मुझे नहीं देखा जा सकता है ना सत्या और क्या इजया दस्तु न सत्या लग जाएगा जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है एवं मिला अहम वेदय दृष्टुन न सत्या काज्ञा के द्वारा मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता है ने लेना है अजीब शाम और इन इन इन इन इन चारों चारों चारों चारों चारों के के चारों के आ, के के के के द्वारा द्वारा द्वारा मतलब मतलब अध्ययन अध्ययन मुझे नहीं देखा जा सकता या मेरा वर्णन नहीं किया जा सकता है न अध्ययन लेना ले है ना अधिक वेदों के द्वारा कह सकते हैं क्या अभी चारों वेदों के द्वारा अभी नाप सत्ता उग्र चांद आदि चांदी उप के द्वारा दर्शन नहीं किया जा सकता है मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता है क्या है यज्ञा यज्ञ अथवा पूजा के द्वारा, के द्वारा मेरा दर्शन नहीं किया जा सकता है एवं विदा दर्शन यथा जस्तार की जिस प्रकार जो जो जिस प्रकार वाला रूप मैंने दिखाया है जिस प्रकार वाला रूप तुमने देखा है लग जाएगा जिस क्रम से श्लोक में शब्दों को समझाते हैं भाष्य में उसी क्रम से समझने का प्रयास करना भी लग जाएगा भात प्रकार का स्वभाव श्लोक में जिस क्रम से शब्द आए उसी क्रम से मिल लेते हैं तो श्लोक में जैसा हमने बताते हैं भाष्मय उसी प्रकार हमने को खबरों नहीं होगी है ना इसलिए भाष्म के काल में दोबारा नहीं बताती ठीक है देखा है पुना पुना है था था था, था था था है इस बार बार के कि कैसे जा सकता पर पढ़िए हम एवं सत्य अहम अर्जुन ज्ञा दृष्ट सरम तपाभक् अनया सहम अर्जुन परम तत्जुन तुम पर अर्जुन किंत हे परम तप अर्जुन हे परम तब अर्जुन अनन्या एवं अनिया भक्तियाधा तत्व दृष्टु शू परस अर्जुन तू हे परम तथा अर्जुन लग जाएगा तू पर अर्जुन तू हे परम तथा अर्जुन अननया भक्तिया ये अनन्या भक्त एवं विधा अहम अक्तिया अनन्या भक्ति के द्वारा इस प्रकार बाला मैं या भक्ति के द्वारा विश्व रूपधारी मई दृष्टि सत्या देखा जा सकता हूँ अनंत भक्ति के द्वारा इस प्रकार में देखा जा सकता हूँ या अनंत भक्ति के द्वारा इस प्रकार मेरा दर्शन किया जा सकता है किसके द्वारा हाँ अनंत भक्ति के द्वारा क्या है कि तत्व दत क्या है की तत्व मुझे जाना जा सकता है अनंत भक्ति के द्वारा एवं बिना विश्व प्रकार मुझे तत्व का जाना जा सकता है या भाष्ट में ऐसा कहा है कि तत्वता शास्त्र से जाना रह सकता है तत्वता और किसके द्वारा अनंत भक्ति के द्वारा यदि अनंत भक्ति नहीं है तो शास्त्र से भी तत्वता भगवान को नहीं समझ पाएगा तो साफ ऐसी भगवान नहीं समझने के लिए भी क्या चाहिए अनंत भक्ति है? चाहिए भक्ति नहीं है तो साफ से भी समझना है सभी को पढ़ पढ़ करके भी ऐसे कुछ लाभ नहीं होता है प्रेम नहीं होता है भगवान भी समझती ही समझ ही नहीं पाए स्वरूप को अच्छा फिर भगवान भी समझ लेते हैं लेंगे, लग गया? और तत्व सत्या तत्व का शास्त्र से जाना जा सकता है ठीक है और फिर बाद में तत्व सत्या साक्षात कर किया जा सकता है पहले शास्त्र अपरोक्ष हुआ ना ये और अपरोक्ष जा सकता है आनंद भक्ति के द्वारा एवं दिरा इस प्रकार मेरा तत्व सत्या साक्षात्कार किया जा सकता है क्या तत्व में प्रवेश सत्या और तत्व का मेरे में प्रवेश किया जा सकता है मेरे में प्रवेश किया जा सकता है एक सब्य साधन क्या है अनंत भक्ति सात में भी भक्ति साजक है साक्षात्कार में भी भक्ति साजक है और भी भगवान ने जीवन होने में मुक्ति होने में भी क्या सहायता भक्ति जो भगवान का वचन है अनन्न्य भक्ति धन रखते है न्यान देना भक्ति को छोड़कर ऐसा शादी था का साथ ही कुछ नहीं है भक्तिया के द्वारा किन विशेषता इतिहास किस मतलब किस विशेषण से भक्ति के द्वारा इस पर कहते हैं ओम ओम ऊर्मग ओम ओम निगम पूर्ण मध्य ऊण